मुख्तार खान की कहानी खत्म हो चुकी थी उसकी कहानी सुनने के बाद इंटेरोगेशन रूम में बैठे सभी लोग काफी इमोशनल हो चुके थे किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज से बीस साल पहले शुरू हुए मर्डर के सिलसिले की कहानी कुछ इस तरह की होगी बेशक मुख्तार खान साइको क्लियर था लेकिन यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था की क्या इस मर्डर केस के लिए अकेला मुख्तार खान ही दोषी है अगर बचपन से मुख्तार खान को एक आम बच्चे की तरह जिंदगी दी गई होती तो क्या वो औरतों का सिर काटता अगर उसके साथ बचपन में ही मास्टर की पत्नी ने अच्छा व्यवहार किया होता तो क्या कभी वो किसी का मर्डर करने की हिम्मत दिखाता खैर मुख्तार खान ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और शायद अब उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा भी दे दी जाए लेकिन जो जुर्म उसके साथ हुआ उसका क्या उसने बचपन में जो कुछ झेला और जो गलत उन बच्चों के साथ हुआ जिनका बदला लेने के लिए मुख्तार खान ने इंसानियत की राह छोड़ दी थी उसकी बात कौन करेगा कानून अंधा होता है शायद इसलिए कई बार ये न्याय नहीं करता सिर्फ फैसले सुनाने का जरिया बनकर रह जाता है पिछले 20 सालों से पुलिस के माथे पर कलंक के रूप में लगे इस सीरियल मर्डर केस को अब पुलिस ने सॉल्व कर दिया था छह औरतों की निर्मम हत्या उनका गला काटने वाला कातिल अब गिरफ्तार हो चुका था अब आगे उसे क्या सजा मिलने वाली है यह काम कोर्ट का है मुख्तार खान ने अपने इंटेरोगेशन में कत्ल की सारी दास्तान बता डाली थी इसके साथ ही उसने अपने बयान के अंत में एक ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर स्पेशल टीम समेत यहां पर मौजूद सभी पुलिस वालों के माथे पर भी पसीना आ गया था दरअसल मुख्तार ने अपनी बात खत्म करने के साथ ही पुलिस से एक बार जोधन सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी थी इसके साथ ही उसने ये भी संदेह जता दिया था की शायद पुलिस ने जोधन सिंह के नाम पर किसी दूसरे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जब मुख्तार ने यह शख्स जाहिर किया तो विक्रांत उसकी तरफ अपनी भुआ टेढ़ी करके देखने लगा हेलो तुम्हारा मतलब क्या है हर्ष ने मुख्तार को घूरते हुए कहा तुम्हें तो लगता है कि हमने किसी गलत आदमी को अरेस्ट किया हुआ है अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप लोग मुझे जोधन से मिलवाओगे मुख्तार ने हर्ष की तरफ देखकर कर हंसते हुए कहा क्योंकि जहां तक मैं जोधन को जानता हूँ वो बहुत चालाक था उसे ज्यादा लोग पहचानते भी नहीं है और पुलिस रिकॉर्ड में कभी नहीं रहा है तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस उसे इतनी आसानी से पकड़ लेगी अच्छा इसको इसको पहचान दो हर्ष ने रूही की तरफ देख इशारा करते हुए कहा ये अजय ठाकुर की बेटी है जोधन ने इसे ही अपने साथ रखा था, था ना क्या मजाक कर रहे हो मुझे बेवकूफ बना रहे हो मुख्तार ने हर्ष की तरफ देखकर हंसते हुए कहा रूही ने तुरंत ही हर्ष को आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया बेशक मुख्तार खान रूही का बहुत करीबी था लेकिन फिर भी इस वक्त वो यहाँ एक सीरियल किलर की हैसियत से बैठा हुआ था और रूही नहीं चाहती थी की मुख्तार उसे पहचाने मजाक मजा कर रहा हूँ मैं तो मैच किया गया है दोनों का हर्ष ने मुख्तार की बातों का जवाब देते हुए कहा साहब क्या बातें कर रहे हो अजय ठाकुर की मौत कब हुई थी आपको पता है विक्रांत ने उसे इशारे से चुप करा दिया फिर उसे ऑर्डर देते हुए जाओ, जोधन सिंह को यहाँ लेकर आओ यही दूसरे बैरक में है ना हाँ जाता हूँ हर्ष तुरंत ही अपनी कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया और फिर कमरे से बाहर चला गया एक बार के लिए विक्रांत को मुख्तार का शख्स सही होने का भी डर सताने लगा क्योंकि तो अभी तक पुलिस ने जोदन सिंह को सिर्फ रोही के कहने पर आइडेंटिफाई किया था अभी तक पुलिस को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला था जो कि जोदन सिंह को पहचान सके और ना पुलिस ने एक बार भी जोदन सिंह की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का प्रयास किया था ऐसे में हो सकता है कि मुख्तार खान जो कह रहा है वो सच हो अगर कहीं वाकई में मुख्तार की बात सच साबित होगी फिर क्या होगा अगर कहीं पुलिस ने वाकई में किसी गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया है और जोधन अभी भी फरार चल रहा है तो फिर पुलिस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देर में टाइट तो सिक्योरिटी में नहीं रखा गया था जैसे जोधन सिंह को इंटेरोगेशन रूम के भीतर लाया गया उसे देख कर रोई काफी भावुक हो उठी वो जोधन का हाथ पकड़ कर रोने लगी पापा पापा आप ठीक तो हो ठीक तो होना आप रुई की आंखों से आंसू टपकते उसके गालों हुए उसके गानों को भिए जा रहे थे लाल टोपी। <laughs> गाना बुला दिया मुझे हे! जैसे मुख्तार की नजर जोधन पर पड़ी उसके आंसू भी नहीं रुक सके जोधन को देखते हुए जोर जोर से धहाड़ मारते हुए रोने लगा भाई भाई ये सब ये सब क्या हो गया भाई भाई मुख्तार अपनी कुर्सी से उठकर जोधन को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा लेकिन उसके हाथों में हथकड़ी लगे होने की वजह से वोधन वो से लिपट नहीं पा रहा था जोधन मुख्तार को देखकर और भड़क उठा उसने जोधन को दूर धकेलते हुए कहा दूर चलो दूर दूर मुझे कोई गाने नहीं दे रहा मेरा जूता है जा पानी ये पतलून इंग्लिश सिर पर सिर विक्रांत ने तुरंत हर्ष को इशारा करके जोधन को बाहर ले जाने का इशारा कर दिया लेकिन हर्ष फिर भी अपनी जगह पर ही जोधन को लेकर खड़ा रहा अब जाकर पुलिस वालों ने राहत की सांस ली कंफर्म हो चुका था कि पुलिस ने जोधन सिंह को ही गिरफ्तार किया था मुख्तार खान अपने बचपन के दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे उधर रोही भी खूब जोर जोर से रोने लगी अब जाकर मुख्तार को यकीन हुआ कि रोही वाकई में अजय ठाकुर और मीरा ठाकुर की बेटी है उसने रोही की तरफ देखकर रोती हुई आवाज में कहा बेटा बेटा मैं तेरा अंकल पता है जब मैंने तुझे पिछली बार देखा था ना तू तू इतनी सी छोटी सी थी हम्म बेटा मैं मैं तेरी माँ को बहुत याद करता हूँ बहुत वो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी बिल्कुल तेरी तरह ही खूबसूरत थी मुख्तार धाड़ मार कर रोने लगा सब खत्म हो गया सब खत मेरी जिंदगी कुछ नहीं हासिल हुआ मुझे ओह ओह इतना क्यों बोल रहे हो तुम लोग मुझे गाने भी नहीं दे रहे हो जोधन सिंह ने अपना हाथ झटकते हुए कहा उसे ऐसा करते देख यहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले दंग रह गए दरअसल जोधन के हाथ में अब हथकड़ी नहीं थी न जाने कैसे उसके हाथ से हथकड़ी छूट गई थी जोधन का खुला हाथ देखकर पुलिस वाले घबरा उठे तुरंत ही दो पुलिस वालों ने उसे दबोचने के लिए दौड़ पड़े लेकिन विक्रांत ने इशारा करके उन्हें रोक दिया अब जाकर मुख्तार को कुछ समझ आया उसने जोधन सिंह की तरफ अजीब से नजरों से देखते हुए कहा क्या क्या हुआ भाई को ये ठीक नहीं लग रहे अरे तुम भूल गए तुम तो इसके सिर पर रोड से मारा था ना तभी से यह पागल हो गया था हर्ष ने तुरंत ही मुख्तार की तरफ देखकर जवाब दिया अब तुम्हें पता चला चलाट ही नहीं कर पाएस्ट कैसे कर लिया मुख्तार खान ने हर्ष की तरफ की देखते हुए कहा है मतलब क्या है हर्ष ने गुस्से से मुख्तार को घूरते हुए कहा तुम हम लोगों का मजाक बना रहे हो ये सब मेरी गलती है सब मेरी गलती है मुख्तार ने हर्ष की बातों का ध्यान ही नहीं दिया बल्कि वो जोधन की तरफ देख और ज्यादा भावुक उठा मैंने मैंने बहुत पाप किया है बहुत पाप भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा मैंने मैंने अपने भाई अपने दोस्त को धोखा दिया आह मुख्तार दहाड़ मारते हुए जोर जोर से रोने लगा उसे यूं रोता देखकर अनुष्का ने बीच में ही कहा देखे इनकी मेंटल कंडीशन सिर में गहरी चोट के लगने की वजह से खराब हो खराब तो हुई ही है लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन्हें काफी गहरा सदमा लगा था जिस वजह से यह मेंटली आज तक स्टेबल नहीं हो पाए अनुष्का के बोलने के बाद कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया सब बड़े ध्यान से मुख्तार और जोधन की तरफ देखने लगे ओहो तुम लोग चुप नहीं रह सकते जोधन ने यहाँ सबको घूरते हुए कहा अभी भी वो अपने भूले हुए गाने के बोल याद करने की कोशिश करता रहा। ये सब मेरी गलती है सब मेरी गलती है मैं किसी को अपना नहीं बना सका किसी को नहीं मुख्तार दहाड़ मारकर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया मास्टर मास्टर जी आप यहाँ जब मुख्तार घुटनों के बल बैठ गया तो फिर अचानक से जोधन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा फिर आगे कहा मास्टर आप आप क्यों रो रहे हैं आप मुझे याद कर रहे हैं क्या मास्टर मुझे भी आपकी बहुत याद आती है मास्टर चुप हो जाओ अब मत रो भाई भाई मैं मैं मुख्तार हूं। बॉस बॉस हूं मैं मैं मास्टर नहीं हूं पहचाने रहे क्या मुझे हाँ आप मेरे मास्टर हो मास्टर मुझे माफ़ कर दो गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे मुझे, मुझे माफ़ कर दो मास्टर जोध तो मुख्तार के आगे घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा